अध्याय तो। शिव दो शिवपुराण्वर संहिता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन व्यास जी कहते हैं सूर्य का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए सूर्य ने कहा आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है तथा सुनिए शिव पुराण में भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है इस वर्तमान कंप में जब शिष्ट कर्म आरंभ हुआ था उन दिनों छह के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है है। और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब के शंका के समाधान के लिए शिष्टकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाड़ी में बोले प्रभो आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है ब्रह्मा जी ने कहा जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है इसलिए तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सार्वभूम साध्य साधन का ज्ञान होता है